स्मृति तनु आज भक्शे समपस्थित समाधिवृंद विद्वृंद भक्तवृंद की अर्चा में की सेवा सुगमता है है, है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वचन है सदन साकार भूमि में राम जी मेरे मृत्यु को सभी या में करना नहीं है कठिन है यद्यपि स्त्री पुत्र धन वैभव शरीर में रमे हुई पके को भगवान के सभी साकार स्वरूप में रमाने भी अधिक सुगम नहीं है फिर भी निर्गुण आकार निर्धार परमात्म तत्व में मनोवृत्तियों को रमा पाना अत्यंत कठिन है अवतार काल की बात कुछ और है उस समय तो भगवान के श्रीलुख का दर्शन शुरू होता है पादार नकवी चंद्रिका आदि है मनोवृत्ति को रमा सुगम होता है चोट से भगवान के चित्त को अपनी आकृष्ट कर लेते हैं आदि परंतु जब भगवान की प्रकट लीमा नहीं, नहीं होती सुलभ तब शास्त्र के मन पर देवस्थान में प्रतिष्ठित भगवान जगन्नाथ दर्शन के बल पर ही स्वरूप में को ना संभव होता है निराकार के साकार उपासना का महत्व यह है का है कि हम हाँ स्वयं को समु साकार समझते हैं या स्वयं आकार अथवा निर्भर निराकार इसका निर्णय पहले करना चाहिए मानव के भाषा में इस समय प्रचार कर रहा हूँ स्वप्न विभिन्न सबन साकार होता है सुसुप्ति सगन निराकार होता है समाधि और व्यक्ति में भी देव, आकार देव, होता है जागृत में सप्तांतु में स्थल शरीर को लेकर प्रमाहित होते हैं इसलिए जीवन को सब साकार माना गया है क्योंकि यह स्थूल शरीर है सब साकार है अर्थात अहमता के नाम पर गुण या सप्तांग कहा गया एक कहा गया सात अंगों से युक्त माना गया सप्तांग तो हमारा आपका स्थल शरीर है इसमें सादात्म्य पन्न गुण को सबू साकार कहते हैं दार्शनिक धनातल पर विचार करें तो सूक्ष्म शरीर सभी निराकार से प्राण भी सभी निराकार है क्योंकि इंद्रियों को अभिव्यक्त करने का संस्थान स्थूल से इन चाहिए तो सूक्ष्म निराकार है परंतु सपना व्यवस्था में वासना की प्रबंधता से एक अंत चिंतित वासनात्मक आपको प्राप्त होता है जिसके द्वारा होता है आगे से होता है, उसमें तादात्म्य प्रति के मल पर हम सब साकार हो जाते हैं केवल सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य प्रति हो शरीर में में, ता ता में, में तादात्म्य पर स्वप्न यूं कार कहा गया गया में कारण शरीर कार होता है कारण शरीर का है और अविद्या का अर्थ होता है मलिन सत् प्रधान पदी के प्रथम प्रकरण के अनुसार तो कारण शरीर अज्ञान मलिन सत्गुण जो भी कह दे तो बिल्कुल सगण निराकार है इसमें तादात्म्य प्रति के कारण जीव को सुसुप्ति में सगण निराकार माना गया है तो त्मक विग्रह जीव को गाढ़ी नींद में, में प्राप्त नहीं होता तीनों शरीरों में तादात्म्य पत्ती की निवृत्ति हो जाए तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार जीव अपने आप में निर्गुण निराकार ही अवशिष्ट होता है जब हम सगुण साकार सगुण निराकार तो निर्गुण निराकार तीनों ही हैं। तो निराकार हैं, लेकिन उपाधि के बल पर कभी सगुण निराकार तो कभी सगुण साकार होते हैं तो हमको इस देव भी उसके अंगों पे ही चुनना चाहिए क्योंकि हम सगुण साकार स्वयं को समझते हैं और इष्ट हमने सगुण निराकार चुन लिया जैसा की आज समाधि चुनते हैं तो माना सुगम क्या हो गया भैया माना हाँ, तो ये तो ये वही पर्याप्त है अद्वैत आ गया ना फिर <laughs> कितना बचेंगे अद्वैत से <laughs> <laughs> तो अच्छा आदमे की बात सुना बारह वल्लभा महाराज थे एक मंच पर उनके की सभा थी बड़ोदरा तो में तो शंकराचार्य के रूप में केवल मुझको उन्होंने बुलाया था दक्षिण से आए थे और दक्षिण से रामानुराचार्य जी आए थे उधर स्वामी नारायण संप्रदाय के आचार्य भी विद्यमान थे तो सब एक दूसरे को देख कर कुछ विचित्र मन स्थिति में थे मधुआचार्य सोच रहे थे कि हम ज्वैत पर करें न जाने पूरी के शंकराचार्य खबर न लें और पहली बार सब एक दूसरे से मिले थे तो सबसे पहले दोग से मधुआचार्य जी के भ्रमचन का नंबर आया उन्होंने सब के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया उन्होंने कहा कि आद्य मधुआचार्य जी नहीं यूँ लेकिन हथेली हाँ तो एक है एक तो। <laughs> नहीं तो एक है तब तो है। तो हो गया अब आगे कुछ नहीं होना है बहुत से आप बोली हमने <laughs> तो संकेत किया जी विडम्बना यह है कि स्वयं को सगुण साकार मानते हैं इष्ट चुन लेते हैं सगुन निराकार या निर्गुण निराकार तो मन तो भटकेगा तो भागवत धर्म में सुगमता क्या है जीव सगुण साकार स्वयं को स्वभावता मान ही रहा है क्योंकि उपासना या तो जागृत अवस्था में सधेगी बुद्धि पूर्वक या स्वप्न अवस्था में सधेगी आप बुरा मत मानिए होली तो अभी नहीं है होली का कर लीजिए। स्वप्न में उपासना सधती हो ऐसे कितने व्यक्ति पंचदशी में एक विचार प्रस्तुत किया गया आप सौप से परिचित हैं तो सौप का अर्क निकालते हैं तो दो किलो सौ से अर्क कितना निकलता है कम ही तो निकलेगा और दो किलो गुलाब से गुलाब जल कितना निकलेगा कम ही तो निकलेगा जागृत में वृंदावन में जो महान महानुभाव एक एक आसन से आठ आठ घंटे भजन करते थे सब हमारे बहुत संकट के थे परिचित उन्होंने कहा महाराज पच्चीस साल पहले मैं तार बाबू था तो तार देता हुआ ही स्वप्न में अपने को अभी भी पाता हूँ तो जाग्रत का वजन स्वप्न जगत तक पहुंचा पाना सामान्य नहीं है इसलिए पंचदशी का कि का प्रचुर बल पर्याप्त बल प्राप्त हो तो स्वप्न में भी भजन सदे इष्ट देवता को लेकर ही स्वप्न की प्राप्ति हो जाग्रत के वजन को स्वप्न जगत तक पहुंचाना वैसे ही कठिन है असंभव तो नहीं है जैसे एक सौ मंदिर पर यांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर जल पहुंचाना बीच में कोई त्रुटी हो गई तो जल तो नीचे ही आगेगा बिना यांत्रिक विधा के तो एक सौ मंदिर तक जल का पहुंचा पाना असंभव ही है तो हमने संकेत किया कि भजन की स्वस्थ भूमि तो जागृत है और जागृत में कौन कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं को सगुण निराकार या निर्गुण निराकार मान कर व्यवहार करते हैं भगवान श्री शंकराचार्य महाराज ने भगवत गीता के भाष्य में एक विचित्र तथ्य का प्रकाश किया परंपरा प्राप्त आस्था और शास्त्र सम्मत युक्ति के बल पर आस्तिक व्यक्ति स्वयं को आत्मा जीवात्मा मानते देह से भिन्न आत्मा अर्थात जीवात्मा कौन मानता है स्वयं को परंपरा प्राप्त आस्था का बल जिसके हृदय में है कल हमारे बता रहे थे जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके नेत्र पर ही हमारी दृष्टि चली जाती, तो हमने का पूर्व जन्म का अभ्यास, परंपरा प्राप्त आस्था के बल पर हम देहा आत्मा को मानते हैं, देह अतीत प्रत्यक अंतरंग आत्मा को या तो परंपरा प्राप्त आस्था के बल पर मानते है या आगमों के युक्तियों के बल पर शास्त्र सम्मत युक्तियों के बल पर मानते हैं लेकिन स्वभावतः तो शरीर को लेकर ही आत्मबुद्धि अभिव्यक्त होती है ऐसी स्थिति में जब देह को लेकर आत्मबुद्धि अभिव्यक्त हो रही है अपने श्री विग्रह को लेकर आत्मबुद्धि अभिव्यक्त हो रही है तो अपनी आँखों में तो धूल ना है भगवान को भी विग्रह मानकर और जानकर उनकी उपासना करें तो मन सुगमता पूर्वक भगवत विग्रह में रंग जाएगा अंतर यह है कि इस पर हम बहुत कुछ पहले कह चुके हैं उसी को फिर कहेंगे तो नई सामग्री नहीं दे सकेंगे भगवान का श्री विग्रह जो है वहाँ पर देह देही का विभाग वस्तुता नहीं है वस्तुता तो हमारे आपके जीवन में भी देह और देही का विभाग नहीं है ये शास्त्रों का सिद्धांत है भागवत तो का भी सिद्धांत लेकिन भागवत विग्रह में तो देह देही की प्रतीति ही है देह देही का विभाग नहीं है अर्थात भगवान के कार्य चरण इत्यादि सब सचिदानंद रूप ही होते है आनंद मात्र कर पद मुखोदरादि सब दिव्य ही होते हैं। उसमें हमारे श्री गुरुदेव ने भक्ति सुधा नामक ग्रंथ में एक दृष्टांत दिया कि जल तरंग का उपादान तो जल ही है भगवत विग्रह का उपादान साक्षात सच्चिदानंद तत्व तो ही होता है उपनिषद है आकाश शरीरम ब्रह्मो भगवान का शिव्रह चिदाश स्वरूप ही होता है इसमें दूसरा उदाहरण भी है जल में शीतलता स्वभाव सिद्ध है नो हमने कहा था संभव सब कहा था आनंद उद्यागरण में कि स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता आप स्वास्थ्य क्यों है चंदन सुगंधित क्यों है ऐसा प्रश्न नहीं होता क्योंकि स्वभाव सिद्ध स्वास्थ्य है आप रुगण क्यों है ऐसा प्रश्न होता है चंदन दुर्गंधित क्यों है ऐसा प्रश्न होता है इसी प्रकार एक विचित्र बात यह है कि जल शीतल क्यों है इसका उत्तर क्या होगा जल तो स्वभाव से शीतल है स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह की प्राप्ति नहीं होती है तो स्वभाव सिद्ध निर्सर्ग सिम बर तो का बर्फ का रूप धारण कर लेता है जल हीम उपलब्ध नहीं जैसे रामचरितमानस का आधार पर इसमें बोल रहे तो अनागंतुक स्वभाव सिद्ध स्विष्ठ चैत्य की प्रगल्भता के बल पर भाषा कठिन नहीं बना में सीधी सादी बात कहते हैं जल में रहने वाली जो अनागंतुक शीतलता है उसमें वृद्धि हो जाए तो जल हिम का रूप धारण करता है तो वास्तव में शीतलता भी तो स्वरूप भूत ही है तो जल में और हिम में तत्वता तो कोई अंतर नहीं है बर्फ का उपादान कारण क्या है जल ही है उसमें निमित्त कारण शीतलता भी जल ही है तो बर्फ का अभिन्न उपादान कारण जल ही है ना भगवत निग्रह का अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवत तत्व ही है सच्चिदानंद तत्व ही है <coughs> इसलिए चिदानंद मय तुम्हारी विगत विकार ज्ञान अधिकारी ऐसा कहा गया और भगवान जी ग्रह कार्य कोटि का नहीं है तत्व परिणाम नहीं है तो हमने संकेत किया, भगवान शंकराचार्य महाराज तो के अनुसार है कि हमारा आपका शरीर भी सप्त धातुमय नहीं है ये तो हमको आपको बहन नहीं है क्योंकि तो जब संपूर्ण जगत का वेदांत प्रस्थान के अनुसार अभिन्न उपादान कारण है तो हमारे सच्चिदान सचिदान सुवर्णा मृद घट ही है तो है। है। है। तो शरीर भी चिन्मय ही है तो हमारा आपका शरीर भी चिन्मय ही है तो भगवत विग्रह की चिन्मयता में तो कोई आपत्ति संभव ही नहीं है क्यूँकी वहाँ तो अविद्या काम कर्म का द्वार भी नहीं, नहीं है यहाँ तो अविद्या काम कर्म निमित्तक पंचभूतों का द्वार है गाढ़ी नींद में सप्त धातुमय शरीर तो हमको आपको नहीं मिलता है लेकिन भ्रम तो होता है कई बार हमने उदाहरण दिया सप्त धातुमय शरीर तो नहीं मिलता है मनोमय शरीर होता है न? लेकिन स्वप्नावस्था के हमारे आपके शरीर को कोई ठाई कर दे स्वप्नावस्था का उग्रवादी <laughs> तो शरीर से रक्त की धारा बहेगी या नहीं रक्त है क्या आत्म से अधिष्ठित अर्ध निद्रित मन स्वप्न का शरीर बनता है आज आनंद हमने में किया था <clears throat> आत्म से अधिष्ठित अर्ध निद्रा मन तो शरीर बना स्वप्न में सप्त धातु ही नहीं मन जब सप्तातु रह तो मनोमय शरीर कहाँ से सप्त धातुमय है स्वप्न में सप्त धातुमयता का भ्रम ही होता है ना और न्योहार सब सद जाता है अच्छा भागवत पर हम प्रवचन कर रहे तो संख्यक प्रस्थान भागवत प्रस्थान के अनुसार मन भी अपच भौतिक है भौतिक है ना शरीर की रचना में प्रस्थान के अनुसार हमारा आपका स्वप्न का शरीर है अपतिक होता है पंच भौतिक नहीं होता और सप्त तो धातुमय भी नहीं होता हमको आपको भी जब एक स्थल पर स्वप्न में जब तक स्वयं को सगुण साकार समझें तब तक डटकर कर सगुण साकार भगवान की उपासना करें उनकी सेवा के माध्यम से उनकी लीला अनुसंधान के माध्यम से नाम संकीर्तन के माध्यम से उनके प्रति कर्मो के समर्पण के माध्यम से उनकी रूप माधुरी का चिंतन करें उससे अपने हृदय को भगवत धाम बना लें और भगवत धाम में निवास करें तो सुगमता पूर्वक हम भगवत स्वरूप में मनोमृति को रमा सकते हैं, तो जो काम योगी ही ही यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा साधते हैं वह काम हम सुगमता पूर्वक व्यवहार करते हुए साध सकते हैं गति होती है फिर हम योग दर्शन के आधार पर ही एक बात कहे एक दिन उदाहरण दिया था मान लीजिए 12 साल का व्यक्ति 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि लगा ले तो आयु उसकी कितनी होगी आनंद वृंदावन ने उन्हें कहा था बारह वर्ष क्योंकि चित्त वृत्ति और प्राणों की वृत्ति दोनों का निरोध हो तो समाधि हो प्राण तो प्राण स्पंदन सापेक्ष आयु में वृद्धि है ना जब समझ मृत्यु का भी और प्राण स्पन्दन का भी निरोध हो जाता है तब तो बारह साल का व्यक्ति समाधि निष्ठ होगा बारह वर्षो तक समाधि रहेगा आग तो बारह वर्ष की ही बनी रहेगी यह गुण या, या सिद्धि समाधि जन्य है लेकिन श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता कौन हैं सुखदेव जी महाराज ये तो प्रवचन भी करते हैं भिक्षा भी मांगते हैं भागवत में ही आया है भिक्षा भी मांगते हैं प्रवचन भी करते हैं अर्थात सदा निर्विकल्प समाधि में ही नहीं रहते हैं व्यवहार में भी आते हैं तब प्रश्न उठता है इनकी आयु सोलह वर्ष की क्यों रहती है भगवान सुखदेव कदाचित आज भी दर्शन है तो 16 वर्ष के ही दिखाई पड़ेंगे बड़ा अच्छा भव्य श्री कृष्ण का विग्रह अगर चपलता रही तो ही तो विग्रह होगा श्री सुखदेव श्री कृष्ण भगवान के विग्रह में बस चापल को लेकर ही भेद बिल्कुल बड़ा दिव्य विग्रह है सुखदेव जी महाराज का इसका अर्थ यह है कि सुसुप्ति समाधिगत सिद्धियों को जाग्रत में भी उतारा जा सकता है एक विधा है इसी प्रकार से महाभारत के अनुसार बोल रहे हैं अब अगर मार्कंडे महर्षि किन्हीं को दर्शन पांडवों को दर्शन देते थे तो उनकी आयु 25 साल की ही आपको दिखाई पड़ेगी आज भी यानी कि 5000 वर्ष पहले ही आज भी श्री मार्कंडे का दर्शन किन्हीं को प्राप्त हो तो 25 वर्ष के ही मार्कंडेय महर्षि जी परिलक्षित होंगे छब्बीसवें वर्ष में वो प्रवेश ही नहीं करते और व्यवहार करते हैं उपदेश तक देते हैं जी तो निर्विकल्प समाधि के द्वारा जो सिद्धि सुलभ होनी चाहिए सनातन शास्त्रों में कोई ऐसी विधा तो है ना कि व्यवहार भूमि में उस सिद्धि को कर्षित कर ले यही ये यह जो भागवत धर्म है वो यही दिव्यता है वैज्ञानिकता की दार्शनिकता की पराकाष्ठा है जी समाधि के द्वारा जो गति प्राप्त हो उसको हंसते खेलते गुन्नी डंडा भगवान के साथ खेलते हुए हंसते खेलते गाते भोग राग पाते पवाते अर्जित कर ले यही तो भागवत धर्म है जैसे कोई निपुण चिकित्सक हो तो क्या करे अब रोगी मचल चुका मुझे तो यही भोजन दे आप चिकित्सक तो ही है अगर वो भोजन दे दे तो रोगी मर सकता है और रुग्न हो सकता है लेकिन रोगी मचल युक्त है हथी है चिकित्सक विशेषज्ञ है निपुण है तो अपने यहाँ के भोजन विज्ञान की बात भी एक मिनट कह दें दे आज अखबार में छपा की वाजपेयी जी भोजन में बड़े प्रधानमंत्री जी युवा के बड़े राष्ट्रीय है भोजन में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसके भोजन की सूची छपती हुई अरे मांस मछली सब खाओ अखबार में तो मत छपाओ कम से कम लोगों के मन पे तो अब विदेश गए हैं तो वहां के भोजन पर लगते हैं भारतीय भोजन पर तो आज आया है प्रधानमंत्री तो वहाँ भोजन पे लगत बहुत अच्छी बात है पंडित है जीवा पर तो होना ही चाहिए हमने हाँ। संकेत किया नहीं, क्या संकेत किया थोड़ा सा जो सिद्धियां है इनको जागृत में उतार पाना सुगम कैसे हो तो भगवान अब वो अपने आज का जो भोजन विज्ञान है अरबी अरबी को क्या बोलते हैं? हाँ? धर हाँ? अरबी ही बोलते वहा दिल्ली में हम रहे ना तो वहाँ सब्जियों की भाषा मेरी दिल्ली की एक जगह की भाषा थोड़े पच्चीस जगह की भाषा धूल मिल गई कहीं का कोई शब्द कहीं का कोई शब्द तो सब्जी में दिल्ली के हिसाब से बोलता हूँ वहाँ सब्जी खरीद कर अपने हाथ से भोजन बनाता था अपने लिए था एक वर्ष तो उस दृष्टि से तो अरबी है जैसे अरबी जो माताएं बनाती है उसमें जो अजमान इत्यादि का प्रयोग करती है न, उसमें में जो दोष है उसके शमन के लिए उसी प्रकार फल जिसको बोलते हैं उसकी सब्जी में मेथी इत्यादि हैं, हैं। तो भारतीय विज्ञान में किस वस्तु में कौन गुण है किस वस्तु में कौन सा दोष है उसका विज्ञान प्राप्त करके दोष के शमन के लिए कौन सा मसाला डालने किस रीति से सब्जी गुजरात आदि में बहुत तो उसमें जो में लगने वाली चीज है उसका शमन करने के लिए अम्ल का लाभान्वित कैसे हो यही तो भोजन विज्ञान है ना इसी प्रकार वैद्य क्या करे जो भोजन प्रिय है अपने रोगी को दे तो वही लेकिन उसमें ऐसे बनाने की विधा मसाला आदि उस ढंग से डाल दे की कुछ हो तो एक बहुत बड़ी बात हुई ना रोगी का हितैसी है, लेकिन रोगी के मचल को पूरा करते हुए भी रोग मुक्त करने में दक्ष है तो वैध्य राज्य कहा जाएगा या नहीं किसी प्रकार से ये जो भागवत धर्म है समग्र वेदों का सार है हसी खेल की बात प्राइमरी की बात गुड्डी गुड्डियों की बात इसको नल ले दार्शनिकता की पराकाष्ठा की सामग्री इसमें सन्निहित है तो जो सिद्धि कल हमने दो लोग पढ़ा था ना समाज बल के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है उसको भगवान से लाल भगवान का लाल लड़ाते समय ठाकुर जी का प्रसाद पाते हुए भी अपने जीवन में अवतरित करना बहुत ऊंची बात आज भी किसी को सनत कुमार का दर्शन होगा तो पांच साल के ही होंगे वो जबकि वो कथा भी कहते हैं कथा भी सुनते हैं साप भी दे देते हैं सब कुछ करते हुए भी आयु पर निरोध कैसे है जी जो निर्विकल्प समाधि का फल होना चाहिए वो सनत कुमार के जीवन में व्यवहार दशा में भी अवतरित है तो कोई ना कोई ऐसी विधा है ना इसीलिए स्वप्नगत सिद्धियों को जागृत में व्यवहार दशा में अवतरित करना और सिद्धियों जागृत में व्यवहार दशा में अवतरित करना समाधिगत सिद्धियों को व्यवहार दशा में जागृत में अपने जीवन में अवतरित करना इसमें विज्ञान की पराकाष्ठा है या नहीं तो वहाँ पर भी यही बात कही गई कि सगुन सहकार का चिंतन सुगम होगा वह नाम का रूप का लीला का धाम का गुण का शब्द का स्पर्श का रूप का रस का गंध का आलम्बन है तो सुगमता पूर्वक भगवान में मन रम जाएगा यहाँ के शब्द विकट से होते हैं भगवान के शब्द दिव्याज दीप ही होते हैं यहाँ के स्पर्श मारक होते हैं भगवान के स्पर्श तारक ही होते हैं, यहाँ के रूप मारक होते हैं, कामनी आदि के व्यक्ति को है ले जाते हैं भगवान के जो हैं तारक ही होते हैं जी इसी प्रकार यहाँ के रस रस लम्पट बनाकर व्यक्ति को न जाने कहा फेंक देते हैं भगवत रस वेण अमृत आदि का रस ये सब दिव्या होते है भगवान के प्रसाद का रस आ? प्रसाद का रस हम की बात कहते हैं जगन्नाथ हमारे आप तो पूरी के संत है सब जगह के है पूरी के हैं हमारे वेदानंद महाराज तो जगन्नाथ जी को भोग लगता है भोग बहुत दूर रखा जाता है आ? वहां से ग्रहण कर लेते हैं लेकिन उसकी कसौटी क्या है पालीवाल जी कभी आइये पूरी पूरी पकार दोनों जगह है तो वो भगवान ने भोग स्वीकार किया तो पूरा भोग मंडप दिव्य गंध से व्याप्त हो जाता जब भोजन रखा गया तब तो सामान्य जैसे होता लेकिन जब भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं तो करते ही है बड़े भाव से रखा जाता है तो पूरा भोग मंडप दिव्य गंध से व्याप्त हो जाता बस भगवान ने स्वीकार कर लिया भोग लग गया ये कसौती है तो भगवान के भोग से जो गंध निकलेंगे शिव विग्रह से जो गंध निकलेंगे वो तो मारक नहीं होंगे तारक होंगे मारक होंगे तो अविद्या काम कर्म के होंगे जीव के लिए तारक अविद्या काम कार्य के लिए मारक और संसार के गंध है अविद्या काम कर्म के लिए तारक पौष्टिक और जीव के लिए मारक उल्टा हो गया ना प्रभाव इसलिए ये भागवत धर्म का उत्कर्ष है वैज्ञानिकता इसके पीछे दार्शनिकता यह है अब तो केदारनाथ पांडे ने कुछ भी कहे केदारनाथ जी सारस्वत जी, बोलना ही नहीं चाहिए वो आते ही नहीं फिर एक दिन पूछते दे हम कुछ बोल देने दूसरे दिन आते वो हमको बहुत प्रिय है क्यों प्रिय है हमारे गुरुदेव की उन्होंने बहुत सेवा की राम राजिषद की सेवा की है की सेवा की है? तो जिन्होंने हमारे गुरुदेव की सेवा की वो तो कुछ भी कैंसर होती है बढ़िया ही वो कह हैं भागवत ये नहीं है तुम तो हम उसको ही मान ठीक है यार वृंदावन का भागवत सचुन है भी कुछ और सगुन <laughs> साकार का चिंतन करते करते क्या होता है जी गुरमुख होगा चिंतन अपने आप सगुन निराकार के चिंतन की गुदगुद्दी पैदा होगी सगुन निराकार के चिंतन का बल चित आ जाएगा उसके लिए हमने एक उदाहरण दिया भारतीय को पायलट संचालक क्या करते हैं कुछ क्षणों तक पृथ्वी पर चलाते हैं लक्ष्य है आकाश मार्ग से यात्रा करना लेकिन पृथ्वी पर चलाने का लक्ष्य है पृथ्वी छोड़ने के उपयुक्त बल और वेग अर्जित करना पृथ्वी पर चलाकर ही पृथ्वी में छोड़ने का बल और वेग आ जाएगा हेलीकॉप्टर को तो स्टार्ट किया और उड़े लेकिन को तो सामान्य वायु को पृथ्वी पर चलाकर क्या करते हैं पृथ्वी पर चलाने के लिए थोड़े चलाते हैं नभोमंडल में उड़ान भरने के लिए यान को पृथ्वी पर चलाते हैं लेकिन उसका फल क्या होता है कितना बल और वेग यान में भर जाता है तो पृथ्वी को छोड़ सके इसीलिए गीता में कहा गया नेहा विद्यते धर्मस्य त्रायते महतो नया अभिक्रम का नाश नहीं है विस्फोट प्रतिकूल प्रत्यवाय नरकादि यातना रूप फल की भी प्राप्ति नहीं है इसीलिए न पते दिया पतन न स्खलिन न पते दिय पतन का अर्थ ऐसा भी नहीं कि चौबे गए होने, छब्बे भी नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को प्राप्त करने चले और भगवान प्राप्त ही नहीं हुए ऐसा नहीं फल से वंचित नहीं रहता यही भागवत धर्म की विशेषता है धावन निर्मल व नेत्रे न स्खलिन पते दिया गंगा जी में घुस गए अब जिधर भी गोता लगावेंगे तो गंगा जी में गोता लगाना ही माना जाएगा या नहीं तो भागवत धर्म की विशेषता क्या है तदर्थितम इसी जगह है नव योगेश्वर के संबान। में भगवत अर्थ सारी चेष्टा है तो सब कुछ भजन ही भजन है सोते हैं तो प्रियतम के लिए जागते हैं तो प्रियतम के लिए स्वप्न देखते हैं तो प्रियतम से संबंधित जागत सोबत शरण तिहारी जो कुछ है सब भगवान की गोद में है नी? भगवान शंकराचार्य महाराज ने धारणा का वर्णन किया मूर्त में उठिए, जल और जल तरंग का चिंतन कीजिए तरंग वाला का उदय स्थान नील स्थान विलय स्थान जल है मेरा भी जगदीश्वर है श्री कृष्ण है मेरे सब कुछ ऐसा चिंतन करने पर शरणागति परिपुष्ट होती है और हर समय शरणागति बनी रहती है और हर समय भजन बना ही रहता है इसलिए यहाँ पर क्रिया तो है ही नहीं क्रिया काम क्रिया और काम काम और कर्म ये दोनों जब भगवान के पद समर्पित है तो अविद्या कब तक टिकेगी अविद्या अधिक समय तक टिक नहीं सकती जब कर्म और काम कामना काम माने कामना कर्म और काम दोनों भगवत परक हो गए कामना भी भगवान की भगवत प्राप्ति की कामना और सारा जीवन तदर्थ ही चेष्टा है अविद्या तो अपने आप क्षण होती जाएगी कब तक टिकेगी पर कहा अब में जो भी सामग्री है उसी को मोक्ष में वैज्ञानिकता है और है यही तो कर्म योग है गीता का कर्म कर्मसु कौशलम योग कर्मसु कौशलम कौशलम का अर्थ एक बार कहा होगा तीन चार साल पहले कुछ उपाटते हैं कुशोत्पाटनी अमा के लिए ब्राह्मण कुछ उपाटते थे आज कल तो कहीं कहीं हमने भी उपाता है। तो देव कार्य और कार्य के उपयुक्त कुछ हाथ लग जाए तो कुछ के पत्ते और कुछ की जड़ें हाथ छिले भी नहीं कटें भी नहीं और मूल सहित कुछ हाथ आ जाए इसके लिए जो कला दक्षता उपयोग किया जाता है उसी का नाम कौशल है तो कर्म तो स्वभाव से बंधन में हेतु है लेकिन स्वभाव से बंधन में जो हेतु कर्म है उनका बंधन को शिथिल करने में और बंधन से ऊपर उठाने में उपयोग करने यही तो भागवत तो धर्म है कामना तो स्वभाव से बंधन में डालने वाली है लेकिन कामना का एहसास उपयोग करें तो कमी श्री कृष्ण तक पहुंचा दे यही तो भागवत धर्म है तो कर्म को भागवत धर्म कैसे बनाना कर्म को धर्म कैसे बनाना भागवत प्राप्ति में विनियुक्त कर्म का नाम भागवत धर्म हो जाएगा भागवत प्राप्ति में हमारी चेष्टाओं का समग्र चेष्टाओं का विनियोग कैसे हो तो देखिए अब दर्शन भी चलेगा कायेन वाचा मनावान, सकलं सास्मय नारायणायेति समर्पय तर्म के हेतुओं का भी कर दिया है कायन शरीर से कर्म होता है भागवत में काय का अर्थ बहुत बढ़िया किया गया कौ माने ब्रह्म ब्रह्मा जी उनसे मनुष्यूपा के अभिव्यक्ति हुई ना और उन्हीं से हम लोग आए भी कालांतर में कई प्रकार के मनुष्य आए तो ब्रह्मा से आए ब्रह्मा से आए कौ माने सुख आनंदा देवख माने भूताही ब्रह्मा से आगमन हुआ है इसलिए का है और सुख सिंधु परमात्मा से ही हम सबों का आविर्भाव हुआ है इसलिए शरीर का नाम काय है शरीर के द्वारा कर्म का संपादन होता है अच्छा वाचा वाणी के द्वारा कर्म का संपादन होता है गुरु उपलक्षण है कर्मेंद्रीय का पांच कर्मेंद्रिया है पांचों कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म का संपादन होता है कल भी जो पादम्बुज शब्द का प्रयोग किया गया ना पादाम्बुजो पासन तो पादुज उपलक्षण है नेत्र कोई नेत्र भी कर भी हा? अच्छा पर ही पत्रिका श्री राम चंद्र कृपाल भज में आगे नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा आठ कम हो गए नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा श्रीमद वाल्मीकि रामायण में भगवत विग्रह में 11 अंगों को कमल से उपमित किया गया अब ये सब है। तो वालों ने क्या कह दिया? अनाग्रात पंकज है भगवान अनाग्रात पंकज पूरा विग्रह ही क्यों पंकज मान लिया जाए तो एक एक अंग को मानते हैं, तो अभिप्राय क्या है कवि का लेखक का भक्त है पूरा श्री विग्रह ही पंकज है ये क्यों नहीं मान हमारे श्री गुरुदेव तो बहुत ललित व्याख्या करते थे चलो उनका स्मरण भी हो जाए सामान्य सरोवर में है कीचड़ उससे भी जब कमल विकसित होता है तो अद्भुत पराग मकरंद से युक्त होता है पंख में दुर्गंधी है लेकिन कमल में तो सुगंधी है अब क्षीर सिंधु में पंख के स्थान पर सर्वस्व होगा सर्वस हो नवनीत अब उससे कोई कमल विकसित हो तो उसकी आभा प्रभा शोभा उसके मकरंद है पराग का क्या कहना अब फिर सच्चिदानंद को ही सरोवर बना लीजिए ये सब गुरुदेव के सामने सरोवर में सच्चिदानंद सार सर्वस्व पंख से प्रादुर्भूत कोई जो होगा उसकी आभा उसके पराग मकरंद का क्या कहना फिर अनुराग सिंध गौरी संप्रदाय के अनुसार भी बोल रहे हैं अनुराध सिंधु में कोई कमल विकसित होगा तो बंद कौन होगा अनुराध सार सर्वस्व ही पंख होगा फिर सौंदर्य सिंधु में कोई कमल विकसित होगा तो पंख कौन होगा सौंदर्य सर्वस्व उससे विकसित जो कमल होगा उसकी आभा हो का क्या कहना जी। तो गौरी संप्रदाय ने कहा ये जो यशोदा की गोदी में एक अनाघ्रात पंकज है अनाघ्रात पंकज माने ऐसा पंकज कमल जिसका आग्रहण आज तक योगिंद्र मुनिन्द्र गण जो भ्रमर अल तुल्य है उन्होंने किया ही नहीं अनाग्रात अनुट ऐसा एक कमल विकसित हुआ है ऐसा एक नील कमल विकसित हुआ है जिसको अनाग्रात कहेंगे अर्थात योगिंद्र मुनिन्द्रो का जो मन है मनोमिलिंद मन रूपी जो भावरा है उसने भी आज का आस्वादन नहीं किया गौरी संप्रदाय वाले तो ये कहेंगे कहें ठीक है तो जो ये ठीक है अनाधनाथ हाँ? है कृष्ण तो, है है। तो भगवान स्वयं अन्य सब तो अवतार हैं भगवान अवतारी है इसको बहुत बढ़िया चमकाया श्रीमद भागवत के इस वचन को कृष्ण स्तु भगवान स्वयं हमारे जयदेव जी ने उड़ीसा उड़ी में दशावतार मंदिर है जयदेव जी का जयदेव जी ने गीत गोविंद में क्या किया जी दशावतार में श्री कृष्ण का नाम ही नहीं लिया एक की कमी पड़ गई तो बलराम जी को ले ली और क्या जी? हाँ जी दस तो बिन्दा है अवतार भगवान श्री कृष्ण तो अवतार ही भगवान स्वयं एक संख्या की पूर्ति करे दस मी बलराम जी लो जी कृष्ण को दस अवतार में मानेंगे तो अवतार ही कहां से सिद्ध होंगे वो तो अवतार ही है कृष्णस्त तो भगवान <laughs> स्वयं कृष्णस्तु तो भगवान स्वयं तो गीत गो मिलता बलराम जी को लेकर संख्या की पूर्ति कर लू पी हय जगदीशन ये इंसान तो ये जो किसी गौरी संप्रदाय वाले कहते इससे पहले कृष्ण अवतार हुआ ही नहीं तो कभी श्री कृष्ण रूप पंकज का आग्रह किसी परमंशो को भी सुलभ नहीं हुआ इसलिए अनाग्रत पंकज है हमारे गुरुदेव तो भले ही गौड़ी संप्रदाय का श्लोक है उसको कर्षित करके दार्शनिक धनातल बनाया है खंडन खंड खंड खाद्य के अनुसार भी ये प्रति कहा नहीं होगी और भागवती के अनुसार का अनुसार दो तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा यही दीप की या वही दीप की जलधारा है दीप लौ या वही धारा या व्यक्ति है यहाँ प्रति का भ्रम है क्यों भ्रम है कहाँ कहाँ भ्रम है बोलीजिए तो क्षणिक विज्ञान का विवर्त मानते हैं बौद्ध लोग शरीर और संसार को संसार्षिक विज्ञान स्वप्रकाश क्षणिक विज्ञान उनके यहाँ आत्मा है उसी का विवर्त ऐसा जगत उनके यहाँ प्रतिविज्ञा संभव नहीं एक क्षण से अधिक रहे प्रतिविज्ञा कहते कि इसको है जी पूर्वानुभूत का परामर्श पूर्वक पुनः अनुभव का नाम प्रतिविज्ञा है सुनम देव दत्त पहले जिसका अनुभव किया हो वही वस्तु या व्यक्ति सामने आ जाए और बोध जा बना रहे कि हुआ है इसका नाम है प्रत्यभिज्ञा की सिद्धि होती है ऐसा खंडन खंड खाद्य में लिखा गया तो बुद्धों के यहाँ तो प्रत्यभिज्ञा ग्रह है क्योंकि सब वस्तु क्षणिक है अच्छा नयायिकों के मत में वैशेकों के मत में कार्यात्मक आपके मन में तो कार्यात्मक है, है।, है तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है जो कुछ कार्य है वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है एक क्षण पहले जिसको देखा था आपने या आपका जो शरीर है हाँ वही दूसरे क्षण में है कह सकते हैं क्या रासायनिक कितना परिवर्तन हो गया हिंदुओं से भी बचना आजकल बड़ा कठिन पत्रकार ने क्या कहा हम कैसे, कैसे जाते हमसे कहा आप शंकराचार्य हो गए तो कुछ ऐसा बोल बोलेगा जो गाली न दे दे शंकर इतना स्तर गिर गया है पोप से कोई बोलेगा हाँ। इंग्लैंड की महारानी भी दर्शन करने आती है ऐसा वो लोग सभ्यता जानते हैं हिंदुओं के पे सब चीज गई जी कोई किसी से कम नहीं अब पत्रकार है अब क्या कहते कई साल नौ साल पहले की बात हमने कहा भाई जो कहना हो एक साथ कह दो फिर तो हम ही बोलेंगे हाँ। हमने कहा मान लो नहीं पड़ा हूँ फिर क्या कहना चाहते अरे महाराज इतने लाख पहले राम को आप मानते राम जी भी नहीं कह सकता है तो हिंदू है ना हिंदू राम जी नहीं कह सकता राम हुआ इतने साल पहले इतने लाख पहले जिस अयोध्या में हुआ वो हुआ अयोध्या इसमें क्या प्रमाण हमने कहा वो पत्रकार जी लगता है कि आप ये पूछना चाहते हैं कहना अयोध्या किस पर लंका पहुंच गई लाख वर्षों में लंका के दिया अरे महाराज मान लिया कि आपने पढ़ा तो पत्रकार भी आप पास हो गया आपने मुझे पास कर दिया मैं भूगोल जानता हूँ अब आप तो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री पढ़े ही रसायन शास्त्र पर तो <laughs> पत्रकार नहीं होता कम से कम <laughs> कहा तो सामान्य पत्रकार तो नहीं होता केमिस्ट्री पढ़ने वाला तो हमने कहा आपने केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र का अध्ययन किया है क्या कहना चाहते हैं शंकराचार्य जी हमने भगवान के समय सरस्वती को प्रकट कर दी हमने कहा कि पचास साल पहले जिस माता ने आपको जन्म दिया आज वही माता है हरि महाराज कैसे जान गए ठीक मेरी आयु पचास की फिर हमने कहा 25 साल पहले जिससे विवाह किया वही पत्नी है इसमें क्या प्रमाण रासायनिक कितना अरे महाराज कैसे जान गए ठीक 25 साल पहले मेरा विवाह हुआ तो हमने कहा देखो भूत भूतकाल को भी हम जानते हैं तो तुमने मान लिया जानते कुछ नहीं भगवान ने जना दिया फिर हमने कहा वही पत्नी है तुम्हारी वही माता इसमें क्या प्रमाण केमिकल चेंज अरे महाराज आप तो गाली देने लग गए हमने कहा सन्यासी होने के लिए पहली शर्त यह है कि गृहस्थों से अधिक गाली दो क्योंकि मंडल मिश्र को आदिशंकर ने पहले गाली में हराया <laughs> तुम जैसे व्यक्ति से पाला पड़ेगा तो अपने शंकराचार्य की गद्दी पर है हमारा प्रथम कर्तव्य है कि तुम जैसा गृहस्थ अगर टकरा तो गाली में उसको हराओ फिर आगे श्राथ की बात कहेंगे तो में तो गाली नहीं आती शंकराचार्य ने चुप किया तो हमने एक संकेत किया सरू कि क्यों नहीं होती स्वयं देवदाता आदि ये में भी क्योंकि तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील कार्य कोटि की वस्तु है दूसरे क्षण में उसी प्रकार है ये तो नहीं कर सकते कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ तो आपातः तो प्रतिभिज्ञा है वास्तव में तो प्रतिभिज्ञा कार्य की वस्तु में संभव नहीं है अब हम कहते हैं भगवत विग्रह में हमारे श्री गुरुदेव ने बताया भगवत विग्रह में प्रतिविधिया तो क्यों नहीं है।, तो कि यत्ता नहीं है आप कभी संयोग तो ठीक है ना आप कभी संयोग सदे तो शिव महिन्द्र स्त्रोत्र पर जो श्री मधुसूदन सरस्वती की टीका है दो प्रकार की श्लोक तो एक ही होगा एक हरि परा के एक हर परा विद्या का चमत्कार देखिए एक हरि परक अर्थ है एक हर परक अर्थ है सरस्वती जी ने समारोह पूर्वक सिद्ध किया अरे साकार भगवान भी अनंत है निराकार नहीं और गीता के चतुर्थ अध्याय के चौथे अध्याय के भाष्य में मधुसूदन सरस्वती जी ने सिद्ध किया भगवान जो है वो वाच्यार्थ में भी आजे हैं अनंत है हाँ, आजो आत्मा। आज और आत्मा आप गए हैं तुम, तुम का जो वाच्यार्थ है है वो भी आज नहीं होने के कारण वाच्य महाप्रलय में प्रकृति रहती है तो भगवान महाप्रलय में रहेंगे यानी जीव लक्ष्यार्थ में अजर अव्यय और, और भगवान वाच्यार्थ में भी आज अव्यय है तो जीव की इस समूह भगवान शंकराचार्य महाराज ने ब्रह्मसूत्रों सूत्रों के भाष्य में लिखा जी कि जीव वाच्यार्थ में उपास नहीं होता उसमें उपास्य की भावना की जाती है मातृ देवो भवृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव देव की बुद्धि भावना की जाती जीव लक्ष्यार्थ में ही उपास्य हो सकता है भगवान तो वाच्यार्थ में उपास्य है तो यहाँ पर भगवत विग्रह में इक्ता नहीं है मतलब ये सत्य गुण रजोगुण तमोगुण के परिणाम स्वरूप भगवान में शब्द रूप रस रसगंगा नहीं है तो कोई कह सकता है कि भगवान कितने सुंदर हैं इस पर श्री गुरुदेव कथा सुनाते थे कि श्री ब्रह्म जी भागवत में यह कथा और प्रकार से कहीं और से उन्होंने कहीं और जगह की कथा उन्होंने सुनाई श्री सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से भगवान के विग्रह के बारे में सुना सुनते ही वो विम हो गए यहाँ तो छोटे मोटे वेदांती भगवान को कुछ गिनते ही भगवत और यहाँ शिव जी की दशा क्या हो जाती है मन दम लोचन लालची पागल जैसे शिव जी हो जाते हैं दंडक वन में भगवान को देखकर कर सनत कुमार तो पागल हो गए भाई पागल माने कामार क्रोध हो भी जाए थे भगवत दर्शन की त्वरा में थोड़ा सा व्यवधान डाला क्षण भर का शाप दे दिया जी जैसे एक कमल के पराग मकरंग पर कोई घोड़ा टूट रहा हो और हथेली लाकर आप बीच में रखते हैं हथेली को काटना प्रारंभ कर देगा इसी प्रकार क्षण भर का व्यवधान हो गया भगवत दर्शन में तो शाप दे दिया ये साप क्या है मतलब कितना बढ़िया भाव है सनक कुमार के हृदय में इतनी त्वरा भगवत दर्शन की जिसका चित्त जितना परिष्कृत होगा साकार भगवान के प्रति उतना समाशक्त होगा जंग आदि दोस्तों से लोहा को गुरुत्त चुंबक का सानिध्य सुलभ होने पर उतनी द्रुत गति से आकृष्ट होगा या नहीं ये तो जिनका चित्त ताप से एकदम कर ग्रसित है मलिन है चित्त भगवान का नाम सुनकर भगवत विग्रह का नाम सुनकर कुपित होता है शापित है विचार प्रताड़ित है भगवत विग्रह कोई ऐसी चीज है क्या समस्त ब्रह्म का शास्त्रार्थ उल्लेख कर भगवान के अवतार को सिद्ध किया जा सकता है इसमें युक्ति और विज्ञान की पराकाष्ठा है तो भगवत विग्रह जो है वो परिणाम थोड़े है सतगुण रजोगुण तमोगुण या प्रकृति का तो भगवत विग्रह में कितना सौंदर्य कोई कह सकता है सनक कुमार ने सुना वर्णन चले वैकुंठ की ओर अप्रत्याहत गति भगवान समझ गए ये तो जानने आए हैं कि कितने सुंदर भगवान तब मैं मैं ही करता भगवान के पोता सनत कुमार लेकिन भगवान आज समाजी बन जाते एक बार हमने सुना है आज समाजी हमारे प्रवचन को कड़े लोग जैनी आज समाजी ही मेरे प्रवचन का नियमत जो है मध्य प्रदेश में आयोजन करते वही करते है मुसलमान क्रिश्चियन ये भी उनको रिझाने के लिए नहीं बोलता तो सनातन धर्म इतना बढ़िया है कि इसका ठीक से प्रतिपादन किया जाए तो कौन आर्य समाजी रह जाएगा जी कौन मुसलमान रह जाएगा कौन क्रिश्चियन रह जाएगा हृदय सबका ये जीत लेता ऊपर से अरे रहो तो अरे अंदर खोखला हो जाएगा खोखला हो जाएंगे सनातन धर्म के प्रति समर्पित हुए बिना विश्व में कोई रह जाए संभव नहीं है तो हमने संकेत किया हम कहते देवलोक की वर्ण व्यवस्था दयानंद जी ने मानी लेकिन भूल हो गई कि <laughs> देवलोक में कर्म से वर्ण व्यवस्था है। क्यों तो देवराज इंद्र ब्राह्मण है कश्यप महर्षि अभिजू के जब पुत्र हैं, तो महाभारत में लिखा है कि देवराज इंद्र ब्राह्मण लेकिन कर्म से क्षत्रिय राज्य करते हैं ठीक है तो देवताओं के नाम में इंद्र को क्षत्रि माना गया उत्परिषद में जन्म से तो ब्राह्मण है कर्म से क्षत्रि है दयानंद जी से बच इतनी गोल हो गई कि तो लोक में देव लोक की वर्ण व्यवस्था चाहते थे उनका भारत समाजी लोट पोट अपने को कहते लोक की वर्ण व्यवस्था वाले हमको कहते देवलोक की व्यवस्था वाले <laughs> वो नहीं समझते कि आ, स्वामी जी ने देवलोक मांगा ही नहीं है। <laughs> तो देवलोक की व्यवस्था यही है जी। तो भगवान क्षत्रिय तो ब्राह्मण आ गए जी सनत कुमार क्षत्रिय का पोता ब्राह्मण किसी भी ढंग से होगा क्या लेकिन अगवानी करते हैं क्षत्रियत्व का आधान करके अपने में कि ये ब्राह्मण है कौन सनत कुमार अगवानी करते हैं परन्तु अगवानी करने भी नहीं पहुंचे लक्ष्मी जी को भेज दिया लक्ष्मी जी ने अगवान किया है तो कैसे आगमन हुआ उन्होंने कहा माता जी आप तो चरण कमल चाहती रहती हैं। एक प्रश्न लेकर आया हूँ कितने कोमल भगवान के चरणार बिंद है तो लक्ष्मी जी समझ रहे कि की तो बिल्कुल प्रश्न नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं लेकिन बस बस एक बार अब लक्ष्मी उत्तर मौन देना चाहिए घंटे तो <laughs> दो घंटे बीत गए सनत कुमार ने सोचा वो बात क्या है तो बात तो ये है कि भगवत विग्रह में कोमलता की कोई सीमा हो तब तो, तो बता दू प्रति कब होती है जी सामान्य अनुभूति के बाद में अनुभव टूटे और तो संस्कार जमे चित्त में और फिर वो कालांतर में संस्कार उद्बुद्ध हो व्यक्ति या वस्तु समूह सम्मिज्ञ होगी भावना अनुभव पहले होते तो जाए तो भागवत विग्रह में कितनी कोमलता है कोई कह सकता क्या सीमा है तो अनंतता कहा है अनंत सौंदर्य अनंत माधुर है कितने सुंदर भगवान है कोई कह सकता हम आप कितने सुंदर है पता लग जाता और न मिले तो अस्सी साल तो लग ही जाएगा जाए प्लास्टिक सर्जरी करवाते देना <laughs> हम आप कितने सुंदर है हमको आपको ही मालूम है भगवान की सुंदरता का यही एक विज्ञान है इन सब चीजों को सुनना चाहिए तो आस्था परिपुष्ट होती है क्या विज्ञान है एक बार आप कह महाभारत के अनुसार बोल रहे पृथ्वी क्या है जी चरम कार्य है प्रकृति का सबसे अंतिम कार्य है पृथ्वी उसके बाद तो पार्थिव उसमें चरम परिणति क्या है जी मान लीजिए पुष्प दिव्य पराध मकरण से युक्त पुष्प चरम परिणति है पुष्प तो ये फल है फलावसान जगत ये पराकाष्ठा है जी एक संकेत भी करने भगवान की कृपा का अनुशीलन करना चाहिए कैसे अनुशीलन करें तो अनुशीलन में यह है कि दिखे। दिखे। अच्छा जी अब एक, एक एक चना से दस चना प्राप्त करना चाहिए एक चना को दस चने के रूप में परिणत करना चाहे क्या क्या होगा पालीवाणी एक चना को दस चना ब्याज से नहीं <laughs> कृषि विज्ञान खेती अच्छा कैसे दस चना उसका उपादान जो है उसी को मैं डालिए चने का उत्पादन पंचभूत विशेषकर पृथ्वी पृथ्वी में डालना पड़ता है गर्व तो चने के गर्भ से चना निकल आ रही है खेती कृषि विज्ञान है या नहीं? प्रकृति तो जो है सुख दुख कर्मों के रूप में परिणत हो जाए किनके लिए बैरमुख व्यक्तियों के लिए अंतर्मुख व्यक्तियों के लिए विराग के वैराग के रूप में परिणत हो जाए सृष्टि का प्रयोजन यही है वहमुख व्यक्तियों के लिए सुख दुख लोह के रूप में परिणत हो जाए भला वसानम जगत चिदा वसान भला वसान जगत शंकराचार्य महाराज और के सूत्र व सा भोगा चित और अवसान व चिदवसानोभ भोगा तो प्रकृति भगवान में ही भगवान रूप भूमि में ही प्रकृति क्या करती है जी पृथ्वी पृथ्वी सार सार सर्वस्व पद्म कमल आदि पराग मकरम सहित पुष्प के रूप में परिणत तो अपने आप को करती है तो यहाँ विशेषता की पराकाष्ठा है या नहीं शब्द के स्थान पर शब्द स्पर्श के स्थान पर स्पर्श रूप के स्थान पर रूप रस के स्थान पर रस गंध के स्थान पर गंध विशेषता की पराकाष्ठा है और की भी पराकाष्ठा है चरम विकार है विकार माने कार्य विशेषता की पराकाष्ठा है और विकृति की भी पराकाष्ठा है।, है, है।, है, है ठीक तो अब इसमें एक ले लें विकृति की पराकाष्ठा तो है ही कि चरमकारी है पृथ्वी और पृथ्वी की भी चरम परिणति हो गई पद्म आदि के रूप में पुष्प पराग मकरण से पुष्प के रूप में पृथ्वी की भी चरम परिणति पुष्प के रूप में तो विकृति की पराकाष्ठा तो हो ही गई अब कहा हमने की विशेषता की पराकाष्ठा इसमें कुछ संकोच भी है क्योंकि जीवों के शुभा शुभ कर्म के अनुसार जगत बनता है भगवान ही अभिन्नोपादान कारण है लेकिन वैषमणी दोष की निवृत्ति के लिए घृणा शब्द संस्कृत में दयावाचक भी है मुख्यता घृणा कार्य तो संस्कृत में दया नहीं होता है तो वैषमणी दोष विषमता निर्दयता रूपी दोष भगवान को ना लगे इसीलिए ब्रह्म सूत्र आदि में अविद्याम कर्म का प्रवाह है अनादिकाल से तो जीवों के समष्टि शुभा कर्मों के फल स्वरूप भी जगत बना है तो विकति की पराकाष्ठा तो है लेकिन कर्म का फल जो होता है नस्तिक कर्म का फल कभी पूर्ण नहीं होगा पूर्ण होगा स्वाल्प होगा स्वर्ग स्वल्प आ? और योग भूमा तुखम लाल सुखम अस्थि अल्प कहा जगत को अल्प कहा जो भी कार्य होता है कर्म का फल होता है वालपयी होता है तो विकृति की पराकाष्ठा है कम कमल पद्म और एक प्रकार से विशेषता की पराकाष्ठा है माने शब्द के स्थान पर शब्द स्पर्श के स्थान पर स्पर्श स्था, रूप के स्थान पर रूप रस के स्थान पर रस गंध के स्थान पर गंध लेकिन वह तो कर्म का फल है इसीलिए दिव्यता की पराकाष्ठा तो नहीं है अब भगवान विग्रह एक ऐसी अद्भुत करती है कि इधर ध्यान डालना चाहिए कि विकृति नाम की कोई चीज उसमें हो नहीं विकार कोई का प्रवेश ना हो और विशेषता की दिव्यता की पराकाष्ठा हो ये बंधन की सामग्री है वो मोक्ष की सामग्री हो यहाँ अल्पता क्यों है क्योंकि कर्म का फल है वो कर्म का फल ना होने से पूर्ण हो इसलिए एक ऐसी आवश्यकता है यानी आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है कोई ऐसा चीज ऐसी चीज चाहिए जीव कहाँ उलझा हुआ है जीव कहां उलझा हुआ विकृति में विकृति और विशेषता में ही तो दिन फंसा हुआ हम आप कहाँ फंसे हैं विकृति में और विशेषता में मान लो किसी गोरी चमरी परिजय जरा तीन भर नीचे क्या है वही अगर देख जाए तो कई शरीर में दिखता है चार रोग में दिखता अब क्या हुआ जी थोड़ा सा क्या हुआ क्या हुआ? उस पर दिखेंगे तो सार क्या निकला जी विकृति नाम की कोई चीज ना हो और अल्पता नाम की कोई चीज ना हो और विशेषता की पराकाष्ठा हो ऐसा कौन सा होगा पदार्थ उसी का नाम अवतार तत्व उसी का नाम अवतार का उपलक्षण है भगवान के चरण कमल भगवत विग्रह में लक्ता नहीं है इतने ही शब्द इतने स्पर्श इतने रूप इतने रस इतने गंध इतना सौंदर्य इतनी माधुर्य इतनी ही कोमलता लियता नहीं है अनंतता है तो क्योंकि कर्म का फल नहीं है अनंतता है विशेषता की पराकाष्ठा है और है, विकार नाम की चीज नहीं है विकार नहीं है विशेषता की पराकाष्ठा है तो क्या अर्थ हुआ जी विशेषता जो है वो निर्विशेषता की पराकाष्ठा है लो जी अब हम विचित्र बात कह रहे विकार विहीन विशेषता का नाम ही निर्विशेषता है विकार विहीन विचित्र बात कह रहे हम विकार विहीन विशेषता का नाम निर्विशेषता है इसी बात को को हैं। उनको फोन उन कर दीजिएगा केदारनाथ जी को महाराज याद कर फिर वो आ जाएंगे ब्रजवासी है उनको मनाना हम जानते हैं और उठ जाते हैं बड़े प्रेम से ब्रजवासी तो उठते रहते हैं उठने मनाने की तो विद्या यहाँ पर है उठते चलो चलो अब उनकी निष्ठा पर हम लोट पूछे की भगवान के कितने भक्त है बढ़िया भागवत की व्याख्या करनी है या उनकी निष्ठा का समर्थन करते हुए वहीं अटकना सारी सामग्री बोल है ना एक ही बिंदु पर शास्त्र पढ़ा रहे हूँ तो कोई कह पंच कोश के अलावा कोई प्रक्रिया ही नहीं है अरे वो प्रक्रिया है आपका उद्धार कर देगी प्रक्रिया शास्त्र में पंच ही नहीं है और भी है तो हमने संकेत किया नहीं क्या संकेत किया भागवत से ही बोल रहे हैं उदाहरण देते हैं हम सोपाख्यम अंतिम श्लोक हम सोपाख्यम भजंती गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मान साम्या संगा अगुणा यहीं से हम गुण की परिभाषा निकालते हैं वो सांख्यो के गुण की परिभाषा नहीं गुण की, की परिभाषा नहीं वेदांत तो में भागवत प्रस्थान में जो अपनी परिभाषा गुण की है इसी श्लोक से निकलेगी माम भजन गुण गुणा है ये जितने गुण गुणग्ण है ये मेरा भजन करते हैं लोग भगवान का भजन करते हैं गुण क्यों करते हैं भगवान शेष ही है गुण कार्य शेष ही होता है पांडे जी आ गए इनको तो तो कुछ तो चटनी दे, दे, दे बिना भोजन के चटनी भोजन तो के चटनी क्या है जी सांख्यो के यहाँ गुण नाम है ना शस्त्र गुण राजुण समुण ये द्रव्य गुण <laughs> द्रव्य नाम क्या है गुण लीजिए द्रव्य है ना ये तो धारक तत्व उपादान है गुण पर उपादान होता है न्यायिकों की शैली में अगर साख्यों के गुण को कहें तो द्रव्य तो सिद्ध होगा गुण तो द्रव्य है प्रकृति तो द्रव्य है तब तो उपादान होगी ना प्रकृति जो है गुणात्मिका है तो गुण तो क्या है ये कोई रूप रस रहे हैं ये तो गुण कहा जाता गुण है ये द्रव्य यही विचित्र पहले तो गुण की अभिप्राय से कहा जाता है इसका अर्थ तत्व है ये भगवान या पुरुष के शेष हैं जो भी जड़ वस्तु परार्थ है ना परार्थ का नाम गुण है ली। परार्थ का नाम गुण है तो सांख्यो में गुण की परिभाषा ही बदल गई का गुण अलग संख्यों के यहाँ गुण की परिभाषा ही बदल गई जो कुछ परार्थ है नहीं तो गुणा गुण सुवर्तन तो के यहाँ तो गुण के अलावा कुछ नहीं है आत्मा को छोड़कर आत्मा को छोड़कर गुण के अलावा कुछ नहीं है गुणा गुणी सुवर्तन थे इंद्री भी गुण और इंद्री के विषय भी गुण तो गुण की परिभाषा संख्यो के बदल गई या नहीं गुण गुण शेष गुण माने रस्सी बंधन निबधनंति महाबाहो सी निबधनती महाबाहो शेष भगवान के लिए शेष जीव के लिए बंधन कारक एक ही चीज भगवान के लिए शेष यही वेदांत में पलट देते हैं और कई दाव होते हैं अब इनको वेदांत में पलट दे आश्रय को मोहित न करो विषय को मोहित कर दे उसी का नाम माया है आश्रय को मोहित कर दे उसी का नाम अविद्या है आश्रय को मोहित न करो विषय को मोहित कर दे उसी का नाम माया है हा? योग माया माया मम माया ये सब नाम प्रकाश सर्वस्या योग माया समोहता है जादूगर की माया जादूगर पे थोड़े थो मोहित करती है आश्रय को मोहित न वृंदावन में माया, स्वोनीकुख जन मोहिनी माया माया स्व मोहिनी माया स्वजन मोहिनी माया तीन प्रकार की माया यहाँ की उसका अर्थ अलग है दार्शनिक जगत में माया की क्या परिभाषा है आश्रय को चकने में न डाले कारगर आश्रय पर न हो विषय पर हो जाए तो ये जो गुण हैं वो जीव पर कारगर होते हैं तो इनका अर्थ हो जाता है बंधन गुण मानी रस्सी जीव के लिए गुण का अर्थ है रस्सी बांधने वाली सामग्री भगवान के लिए गुण का अर्थ है शेष तो मान भजन के गुण सर हुए जितने गुण गण मेरा भजन करते हैं क्यों निर्गुण निरपेक्षकम मैं निरपेक्ष हूँ शेषी हूं शेषी हूं निर्गुण हूँ तो गुणगण मेरा आश्रय टिक ही नहीं सकते दिद्ध चिंत्य अनंत गुणगण भी मुझ में कोई विशेषता का आधार नहीं कर सकते मुझे गुणगणों की अपेक्षा नहीं है गुणगण की सत्ता उपयोगिता मेरे बिना नहीं है उसने गुणगण एक दो का नाम लिया तो के लिए हो गया। मैं आत्मा भी इसको साम्य साम्य गुण समता तो भगवान है समता सं है गुण लीजिए निर्दोष में समम ब्रह्म भगवान सम है ना तो समता गुण है तो अगुणा जब सम भगवान सम है तो सम गुण कहने भर के लिए है या नहीं असंभ नहीं सब जाते हैं भगवान असम है तो असंघता गुण है इसलिए अगुणा है टोलने पर यह निर्गुण अगुण प्रकृति में गुण कार्य करेंगे गुण का और परिणाम होगा निर्गुण ये ऐसे गुण हैं जो निर्गुण तक पहुंचाते हैं स्वयं निर्गुण है ठीक है ये हो गया निर्गर तो मैंने हो कुछ देखे कुछ ये गुण क्या है अगुणा अगुणा तो आज गुण की परिभाषा क्या निकली इस श्लोक के द्वारा जी निर्गुण का अभिव्यक्त रूप गुण है यही है निकला सम भगवान है निर्गुण है और समता गुण है निर्गुण का अभिव्यक्त रूप ही गुण है ये वेदांत में गुण की परिभाषा निकल आई तो हमने संकेत किया कि भगवान के जो विग्रह हैं वो टटोल चले तो, तो निर्गुण सिद्ध भगवान के हो चलें तो बस भगवान इसलिए है ये जीवों को आकृष्ट करने के लिए गुण सरीखे प्रतीत होते हैं जीवों को आकृष्ट करने के लिए गुण सरीखे प्रतीत होते हैं वहां क्या जही जही आजाम में तो श्रीधर स्वामी ने गाली दे दी जो होती है पर के लिए इस का आधान करके चमक दमक वाली मालूम करती है लेकिन जो छूता है वो जम ही जाता है विस्कर्म है वो पर स्त्री का सेवन मरे मरेगा तो ये जो कहने को प्रकृति आजा है घूमने वाली है ये लेकिन ये जीवों को भटकाने के लिए जय जयी भगवान से सूची ने प्रार्थना की और यहाँ गुण का अर्थ क्या है भगवत स्वरूप में गुण का अर्थ क्या है साम्य का असंगता का ये निर्गुण है ये निर्गुण है लेकिन भगवान ही निर्गुण निराकार अगुण भगवान ही जीवों के उद्धार के लिए गुण होकर अवतरित होते है भगवान का अवतरित स्वरूप ही गुण है जीव ये दिखते हैं गुण हो जाते हैं गुण दिखते हैं गुण हो जाते हैं गुण इसलिए संकेत क्या किया गया भगवान के दिव्य गुण दिव्याण स्वरूप भूत ही है आज के प्रवचन का सार क्या हुआ मुंह बंद करके मारना उचित नहीं है मुंह बंद करके मारना मतलब जीव की लाचारी है अरबों कल्पों से शब्द स्पर्श रूप रसगंध बेचारा रमता आ रहा है अब कह दे शब्द ग्रहण करना बंद स्पर्श बंद लाचारी है छोड़ देखना बंद तो फिर ज्ञानेन्द्रिया नष्ट कर दो कर्मेंद्रिया नष्ट कर दो तो बहुत समस्या है विरोध कैसे बने समाधि कैसे बने हर जीव से जी अब जिस विधन जाएगा वो विकृति की पराकाष्ठा है तो विशेषता की पराकाष्ठा हो विशेषता की पराकाष्ठा हो पूर्णता हो विशेषता की पूर्णता हो पराकाष्ठा हो और विकृति नाम की कोई चीज ना हो तो वही भगवत विग्रह है इसलिए वह जो भगवत विग्रह एक आवश्यकता है या नहीं जीव का भोग भी बन जाए और जीव के लिए मारक न सिद्ध हो वही भगवान के दिव्यादि दिव्य गुण है अब वो विशेषता उनमें क्या है विशेषता की ही नहीं पूर्णता की विशेषता के साथ स्वल्पता है में विशेषता की पराकाष्ठा है गुलाब आदि में लेकिन स्वल्पता की ही पराकाष्ठा है तो विशेषता और पूर्णता की पराकाष्ठा हो विकृति की भी यहां पराकाष्ठा है वो निर्विशेषता की पराकाष्ठा हो मतलब विकृति हो नहीं विकृति हो नहीं और विशेषता की पराकाष्ठा हो पूर्णता की पराकाष्ठा हो तब जीवों का कल्याण होगा इस आवश्यकता की पूर्ति का नाम ही अवतार विग्रह है और इस आवश्यकता की पूर्ति का जब नाम अवतार विग्रह है उसकी आराधना का नाम ही भागवत धर्म है आज के दार होते तो बड़े खुश होते लेकिन क्या करें <laughs>